श्लोक याद हो गया शो का हाँ कहाँ से शुरू करना ऐसा ये लिख दो पुस्तक बंद करो लिख दो श्लोक सूत्र तो ज़्यादा नहीं है दो याद श्लोक लिख कर्म संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है क्या कर्तम कर्म कर्मा कोई सूत्र है कथित कर्म में क्या विभूति होते, होते? जहाँ कहाँ कर्मे दी तीया हो जाती अनुतकर्मे स्वतंत्र कर्ता ये हो गया था क्या नहीं था क्रियायातंत्रे विवक्षिथ कर्ता सैत स्वातंत्रण का प्राधान्य धातुअर्थ व्यापार आश्रय वही स्वातंत्र धात्थ का जो व्यापार व्यापार का आश्रय धातुकार गम धातुकार व्यापार गमन उसका आश्रय गमन क्रिया का आश्रय चैत्र और वो कर्ता होते अन्य कारकों का प्रेरक होता है अन्य से प्रेरित नहीं होकर के वो होता है कर्ता प्रदान होता है साधकतम कर क्रिया सिद्धो कर्णसंज्ञं सिद्ध प्रकृष्टोपकारक सैत क्रिया सिद्ध सिद्धि उत्पत्तिष्पत्ति क्रिया की उत्पत्ति के लिए प्रकृष्ट कारकम उपकार सबसे जो अधिक उपकार के अधिक उपकार क्या उपकारक सब है जिसके व्यापार के, के भी तो उत्तर में निष्पत्ति होती है उसको प्रकृष्ट उपकार कहा जिसके व्यापार होने से ही कुठार है कुठार न छिन्नति देवदत्त है काष्ट है कुठार है कुठार व्यापार होने पर चेदन शुरू हो जाता है कुठार व्यापार नहीं देवदत्त है तो नहीं होता है तो देवदत्त व्यापार करने पर कुठार में व्यापार होगा कुठार व्यापार के अव्यहित तो उत्तर में छेदन शुरू होता है इसलिए कट कुठार कर्ण होता है साधकत्म का यह अर्थ है ये टिप्पणी में दिया है यदि व्यापार अव्यवधानन क्रियाफल निष्पत्ति तद प्रकृष्टम जिसके व्यापार के अव्यवहित तो उत्तर में क्रियाजन्य फल की निष्पत्ति होती है उसको ही प्रकृष्ट अपकारक कहेंगे नहीं तो सब उपकार के जितने कारक है सब क्रिया का उपकार के किंतु ये अतिशय उपकार कौन से कर्ण संज्ञा है कर्त कर्णयोस्त तृतीया अनाहित कर्तरी करणी च तृतीया संज्ञा कर्ण संज्ञा दो अलग अलग होगी और दोनों में तृतीया भी होती है कर्ता में भी तृती कारण में तृतीया कर्ता अनभत तो हो कर्ण भी अनभित तो हो तो तृतीया अनभित कर्तरी करण से तृतीया से आता हतो बाली हत शब्द कैसे बनेगा कोई बना सकता हत अनु धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे न कहा जाएगा अनु धातोपदेशन तो त्यदिना अनुंदो कितने झली बताओ दो ये तो सर है एक बताओ पांच है छता उपदेश है क्या पांच कैसे बताओ चे नहीं चाह नहीं देखो हम नहीं तो चाह नहीं तो कितने होगा चार नहीं पांच ठीक है, है? अनुनाशिक के पदे लुप्त षष्टियांत तो. अनुदात उपदेश बने त्यादि नाम अनुनाशिक ष्ठी अंत है लुप्त षष्ठी हाँ तो न लुप हो गया हत हो गया हणधा सेन से न प्रत्यय सूत्र से निष्ठा किस अर्थ में कालीभूत हो गया भाव हाँ तय एवं कृत्यक्तर्था त प्रत्यय भाव कर्म में हण्धा तो सकर्म के तो कर्मणी हुआ कर्मण निष्ठा होने से कर्म उक्त हो गया त प्रत्यय के द्वारा कर्म जो हो जाएगा तो कर्ता उत होता है या कर्ण उत होगा कर्म जहाँ उक्त होगा वहाँ कर्ता उत है या कर्ण उत है दोनों अनूत है कर्ता अनूत है कर्ण अनूत है दोनों अनूत है तो तृतीया किसमें होगी दोनों में अनभित कर्तरी कर्णी से रामेन राेण भी तृतीया बाणे नी तृतीया राेण बाली है कर्ता है या कर्म क्या है कर्म है बाली कर्म कर्म में द्वितिया होनी चाहिए बाली प्रथमांत है कैसे कर्म उक्त हो गया अनुक्त हो तो अनुत कर्म में द्वितिया हो गया तो प्रथमा प्रातिपति के मात्र प्रथमा रामेण बणे न ह तो बाली दानस्य कर्म यईति संप्रदान कर्मणा यमति सदन संज्ञा सिया संप्रदा संप्रदीयत यस्में जिसको दान प्रदान करते इसलिए कर्मणा का अर्थ है दान से कर्मणा दान कर्म से दान से कर्मण यम अभिप्रेति जिसके अभिप्राय से दान करता है उसको संप्रदान संज्ञा अच्छा तो अभी कहीं ऐसा आता है टिप्पणी में दिया है दान जो दिया उपलक्षण क्रिया मात्र के कर्म से जिसको संबंध करना चाहता है उद्देश्य है उसको संप्रदान संज्ञा इसलिए कथ कथयति मैत्रा वार्ता कथयति उपदिशति ये चतुर्थी हो जाती है तो वहाँ भी हो जाएगा तोभ्यम हितम उपदा उपदेश में, में चतुर्थी होती है तो संप्रदान संज्ञा होने से सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने संप्रदाय में चतुर्थी अभी प्राए गांव अभिप्रायमदास जी चतुर्थी होगी और धोबी को कपड़ा देता है साफ करने के लिए रजक क्या हुआ रजक होगा रजकाय दान नहीं रजक से गस्त्र ददाती संबंध ष्ठी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालसडियोगाच नम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ इनके योग से द्वंद्व करके ये योग योग इनके योग से चतुर्थी होती है एक होता है कारक विभूति एक होता है उपो उप, उपपद विभूति क्रिया आश्रित विभूति कारक भी होती क्रिया को लेकर के क्रियाजनक कारकत्व और उपपद है पदम आश्रित विभूति उपपद भी किसी पद को आशय करके विभूति तो उपपद उपय समीपारित पद पदम आश्रित विभूति उपपद विभति क्रियात्य विभूति कारक विभूति ये चतुर्थी संप्रदायतः कारक भी, भी, भी, भी, कार भी किंतु ये जो चतुर्थी है उपपद विभवती नमः के योग में चतुर्थी हर नमः नमः के योगे चतुर्थी हरीम नमा नमा तो द्वितीय हो जाएगी किंतु नमः कहेंगे तो हर नमः नम शिवाय नम इस प्रकार नारायण के लिए क्या कहेंगे नारायणाय नमः इसलिए जो कहते नमो आगे क्या है नारायणाय बहुत लोग कहते नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायणाय कम से कम पढ़ने के बाद ये लघु पढ़ने के बाद ये कहना चाहिए नमो नारायणा ये नमः प्रजाभ्य स्वस्ति ही ये चतुर्थ योगी स्वस्ति होगी योग कल्याण हो अग्नये स्वाहा देवता के लिए जो अभिप्रदान करते हैं तो स्वाहा कहते हैं पितृ के लिए देते हैं तो स्वधा कहते पितृभ्य स्वधा आगे ये वार्तिक ही पर्याप्त पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम आलम जो शब्द आया पर्याप्त्यर्थ पर्याप्त अर्थ के लिए आलम शब्द हो अन्य शब्द हो तो भी चतुर्थी हो जाएगी तेन पर्याप्त अर्थ ग्रहण करने से दैत्येभ्यो आलम एक वाक्य है दैत्येभ्यो हरिर्लम आलम आलम कह करके आलम के अर्थ में प्रभु कहेंगे समर्थ कहेंगे शक्त कहेंगे तो भी दैत्यव्य चतुर्थी दैत्यों के लिए हरि परमात्मा पर्याप्त है प्रभु है, समर्थ है शक्त है तो यह पर्याप्त अर्थ ग्रहणम पर्याप्ति के अर्थ में अलम शब्द है, प्रभु है, समर्थ है शक्त है किसी के योग में चतुर्थी हो सब किसी एक योग में चतुर्थी हो जाएगी दैत्यव्य हरी ही प्रभु दैत्यव्यो हरी समर्थ इसी प्रकार चतुर्थ ध्रुवम ध्रुवम ध्रुव अपदान अय ध्रुवम होता विश्लेष वृत्ति में अयो विश्लेष तस् युव अवधिभूत कारक तदपन सिया अपाय का विश्लेषण विभाग संबंध का तस्मिन साध्य विश्लेषण वियोग करने के लिए यद्रुवम अवधिभूतम ध्रुव का अवधि जिससे विश्लेषण हुआ उसकी अपादान संज्ञा होती है जिससे विश्लेषण हुआ वो यदि हल गया अपादान संज्ञा हो जाएगी ध्रुव सदगा स्थिर रहे, जिससे वियोग गिर गया कोई घोड़ा दौड़ रहा है घोड़ा से कोई गिर गया तो अश्व की अपादान संज्ञा होगी हाँ अपाय यहाँ विश्लेषण अवधि अवधि है घोड़ा वो नहीं कि घोड़ा खड़ा रहना चाहिए स्थिर रहेगा तो अपादान होगा दौड़ कर चलता है तो अपादान नहीं होगा ऐसा नहीं धुव का अर्थ अवधि जो अवधि वियोग हुआ तो एक का पतन हो गया अग, जब आदमी गिर जाता है तो घोड़ा भी गिर जाता है क्या नहीं घोड़ा के साथ आदमी गिर गया तो अस्वाद पत्ति नहीं बनेगा और वो अश्व से आदमी गिर गया तो अश्व अवधि है वृक्षार्थ फलम पतती फल गिरते समय कहीं पता था तो का गया तो ध्रुव है वृक्ष ध्रुव का अथ अवधि अवधि होने से आगे आएगा धावत तो अस्वाद पतती ढावत तो अस्वाद दौड़ धावत तो दौड़ने वाले दौड़ता हो अश्व दौड़ दौड़ है अश्व दौड़ रहा है आदमी में बैठा है उसके ऊपर गिर सकता है किससे गिर जाएगा धावत अश्वाद दौड़ते हुए दौड़ अश्व स्थिर नहीं दौड़ता है किंतु अवधि गिरा किस से अश्व से ग्रामाद आयात यह भी ग्राम हो गया अपादान संज्ञा अपादान संज्ञा किस सूत्र से होगी ध्रुवम अपानम अपादान पर सूत्र हो जाएगा अपादाने पंचमी पंचमी ग्रदति वृक्षा पतति धावत अश्वात् पतति ये अश्वात् धावत पंचमी पंचमी षष्ठी शेषे कारक प्रातिप्दीका व्यति सामी भावादी संबंध शेषस्त्र षी शेष उक्ताद अन्य शेष जो कहा गया उससे भिन्न शेष क्या कहा गया कारक और प्रातिवेदिकार्थ प्रातिवेदिकार्थ परिमाण वचन मात्र प्रथमा और कारक के लिए यदि भी अधिकन आगे कहेंगे तो ये जो ष्टी शेष सूत्र है सब कारक के लिए विभूति कह दिया ये ष्ठी शेष है जहाँ जिसके लिए नहीं कहा गया कारक के लिए विभति कही गई विधान किया गया कारक के लिए प्रथमा द्वितीय सप्तमी आदि विधान किया गया प्राथिवेदिक अर्थ के लिए विधान किया गया किसी विभति का क्या प्रथमा विभूति का विधान किया गया कारक के लिए उससे भिन्न ष्टी होता है संबंध वो संबंध में ष्टि होती है संबंध क्या है स्वस्मी भावादि एक स्वस्वामी दूसरा है स्वस्वामी भाव स्वस्वामी भाव तत्व भाव स्वतलो भाव अर्थ में त्वप्रत्य तल प्रत्यय होता है त्वतल प्रत्यय कर देंगे तो स्व स्वस्वामित्व स्वस्वामित ऐसे शब्द बनेगा त्वप्रत्यय नहीं करें तो करेंगे स्वस्वामी भाव स्वस्वामित्व क्या था स्वत्व स्वामित्व स्वभाव स्वामी भाव स्व स्वशब्द का कितना कितने चार यहाँ स्वतः स्वकीय आत्मीय आत्मा आत्मीय ज्ञातीधन आत्मीय एक स्वामी एक एकमी एक स्वस्मी भाव एकबंध है आपीता पुत्र संबंध है अलग सम्बधे आदि संबंध है शेष है त्र षठी संबंध मात्र में षठी होती पुरुष है राज्य पुरुषे पुरुष है स्व राजा है स्वामी तो स्व स्वामी भाव संबंध होने से राजनी के आगे षष्टिवती होगी कर्मादीना संबंध मात्र विवक्षाया ष्ट कर्म में तो द्वितीय है कर्मादि में भी संबंध मात्र विवक्षा करेंगे कर्म आदि विवक्षा नहीं करेंगे तो विवक्षातः कारका विवक्षा वक्तुमिच्छा यदि इस प्रकार कारक विवक्षा तो करेंगे तो कर द्वितियादि होगी विवक्षा नहीं करेंगे तो केवल संबंध मत्र की विवक्षा करने पर षठी हो जाएगी किस सूत्र से ही षष्ठी शेष से स्वतांगत गता गत में गमधत्स गम तत्य नपुंसके भावेत गमनम शताम है सद्वि सद्भि गतम ये तृतीय होनी चाहिए कर्ण है किन्तु संबंध मात्र से सताम गतम हो गया सत्संबंधि गमन सर्पिशो जानीते सर्पिशोष्ठी है सर्पि है घृत सर्पि घृत के उपाय से प्रवृत्त तो होता है जानाती जानिते प्रवृत्त तो होता है तो यहाँ कारण विवक्षा नहीं करके संबंध मात्र से सर्पिशो जानाती सर्पी संबंधी ज्ञान प्रवृत्ति मतु स्म मत स्मरती मातर स्मरती मातर द्वितिया होनी चाहिए किंतु कर्म तो नहीं करने से संबंध मात्र से मात स्मरती माता का स्मरण करता है एधोदक से उपस्कुरते ऐध शब्द ऐध दकस उपस्कृते दकस उपस्कृत दक और उदका च एधोदक ये भी हो जाएगा एधोदक बनाने पर षठियोगी एधोदक एधाच उदकाच एधोदका एधशब्द सकाराते भी एधो दक है उदक भी है तो एध दकर्ता जल हे कर्म तो कर्म है कर्म तो विवेक्षा नहीं करने से ष्टि होगी ऐसे दो प्रकार एध दक से उपस्कृत बन जाएगा अथवा ऐोदकम एक पद है किंतु यहाँ अलग लिखा है एध करता है दक है कर्म तो दक से यहाँ षष्टि होगी कर्म तो विवेक्षा नहीं करने से उपस्कृत का तो परिष्कार करता है भजे संभोचरण यो शंभो चरणयो यो हो शु के संबंधी चरण उनका भजन करता हूँ तो यहाँ संबंध सामान्य में ष्टि होगी शंभु चरण संबंधी भजन भजे शंभो चरण हो ये सामान्य है शंभो चरणयो हो तो शंभु को नहीं शंभू के चरण संबंधी भजन करता हूँ संबंध में ष्टि होगी चरणयो यो शंभो चरण हो का भजे का कर्म है चरण शम्भु संबंधी चरणयोह भजे चरण यो हो कैसे होगा ये चरण का भजन करता हूँ चरण को कर्म है कर्म तो विवेक्षा नहीं करने से चरण ही हो होगी शम्भु और चरण में तो ष्टि होती है किंतु चरण ही जो ष्टी हुई कर्म तो व्यवेक्षा नहीं करके संबंध मात्र विवाख्या करके ष्टि हुई शंभु चरण संबंधी भजन ही होता है क्रियाया षष्ठी आधारोंकर तनिषक्रियाक सै कर्तृकर्म्ह तनिष क्रियाया आधार व्यापार क्रिया का आधार करता है फल का आधार कर्म है व्यापार रूप का करता है, है। क्रिया का आधार कर्ता फल रूप का आधार कर्म है देवदत्त उदनम पचती व्यापार क्रिया का आधार है देवदत्त फल है विकल्पि गलजना उसके आधार है तंडुलनों से कर्म द्वारा तनिष्ठ क्रिया आधार क्रिया का आधार कारक को एक अधिकरण संज्ञा होगी अधिकरण संज्ञा उनसे सप्तमी होती है सप्तम च सप्तमी भी होती है सप्तमी अधिकमी सै चकार दूरा में सप्तमी भी होती हो जाती है च अकार से दूर शब्द से दूरा शब्द से भी सप्तमी हो जाती है दूरांतिकार्थेभ्य शब्देभ्य अधिकरण तीन प्रकार है आधार आधार अधिकरण कहा औपश्लेषिक एक है वैषयिक वैषयिकों अभिव्यापक उपश्लेषता संयोग संबंध औपश्लेषिक एक आधार हुआ वैषयिक विषय संबंधी अभिव्यापक व्याप्त होकर कटे आस्ते में यहाँ औपश्लेषिक बैठता है कटके पर आस कटे कटेअस्थे कट में अधिकरण संज्ञाओं से सप्तमी व्यति होगी कटे कटेअस्थि स्थाल्याम पचती ये भी अधिकरण है औपश्लेषिका स्थाली वर्तन डिगज आदि उसे पकाता है तो स्थाल्याम सप्तमी हो गया अधिकर्णी सप्तमी अधिकरणी च ये हो गया औपश्लेषिका का क्या दो उदाहरण आगे वैसे क्या है मोक्ष इच्छा मोक्ष विषय की इच्छा है मोक्ष इच्छा इच्छा का विषय मोक्ष है इच्छा मोक्ष में है नहीं वैषयिक आधार है इस प्रकार इच्छा जहाँ कहीं को तत् इच्छा अस्त ज्ञानमस्ती तोक्ष इच्छा अस्थिक मोक्ष इच्छा का आधार होगा वैषयिक आधार मोक्ष विषय की इच्छा है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति ये अभिव्यापक है आत्मा सर्वत्र तिलेश तैलेश तैल ये अभी व्यापक असम तेल और के लिए वनस्य दूरे वनस्य अंतिके ऐसे सप्तमी होती है दूरा तृतीया च दूरम वना दूर वन से दूरा दूरेन द्वितीय तृतीया पंचमी भी हो जाती है दूर बनात, दूरण वन से दूरात वन ऐसा भी प्रयोग होता है आगे सिद्धांत सूत्र है एकद्तमी अभी कणचे दूरां का हो गया सप्तमी केवल इतने दूरे अंतिके वन से दूरे वन से अंतिके वन से ये भी प्रयोग होगा नहीं तो दूरेण वनस्य दूरे न दूरात भी प्रयोग होगा तो ऐसे प्रयोग होने के लिए अन्य सूत्र है इस सूत्र में तो केवल इतने दूरे वनस्य अंतिके वनस्य दूरां का वाचक शब्द से दूरांतिकार्थेभ्य दूरे अंतिके दो हो गया में अंतिम में सप्तमी हो गई दूरांभ्य और विप्रकृष्ठ भी, भी बन जाएगा और अभ्यास भी बन जाएगा अर्थ दिया दूरां का शब्द दूरअर्थक अंतिक अर्थ का शब्द विप्रकृष्ठ समीपे ग्राम समीपे अभ्यास ये भी हो जाएगा ये सप्तमी विभक्ति अर्थ आगे समास शुरू होगा संपर्क अषधातु से घय सुक्षेपण घय करेंगे करते से कार्य के संज्ञायाँ समास सम्यक इकट्ठी कर देते शब्दों को समसनम समास संपर्क अष्धातु से लुट करेंगे तो समनम संक्षेप करना मिलन करना एकट्ठी करना मिलनम समास सब समास सब मिलन करते पदों का मिला मेल करके मिला करके एक पद बना देते हैं ये समास में अलग अलग समास है तक केवल समास ये यहां जो लिखा है वो नहीं सौ पुस्तक में है, है। समास पंचधा तत् समास पहले केवल समास आगे यहाँ दिया है अभी तक तो केवल समास शुरू नहीं हुआ आधो केवल समास क्या है जब विशेष संज्ञा नहीं तो उसको समास कहते केवल समास विशेष संज्ञा आगे करेंगे अव्य भाव तत्पुरुष आदि संज्ञा करेंगे एक सूत्र आगे आने वाला है पहला सूत्र है समर्थ पदविधि दूसरा सूत्र हाँ, है प्रा कड़ारात सम हा ये द्वितीय सूत्र क्या है प्राय कड़ारात समा कर्मधारे पहले समास चलेगा यहाँ से द्वितीय अध्याय प्रथम पाद के तृतीय सूत्र है यहाँ से चलेगा समास चलेगा कहाँ तक कड़ारा कर्मधारी तक तो जाएगा एक सूत्र पहला आया था आ कड़ारा दे का संज्ञा उसके उसकी संख्या निकालो कौन सा है एक चार एक चतुर्थ बाद प्रथम से शुरू होगा और कड़ारा कर्मधारे कहाँ है दो दो अंतिम है द्वितीय था का द्वितीय पा चलेगा एक संज्ञा है होनी चाहिए आ कड़ारा देखा संज्ञा उसके अंदर आ गया समास भी है प्राकड़ारा कड़ा समासा, समास यहाँ से लेकर के समास चलेगा आगे बहुब्री तत्पुरुष आदि संज्ञा विशेष संज्ञा आएगी एक की दो संज्ञा होगी क्या होना चाहिए एक से एक आए संज्ञा समास संज्ञा हो तो बहुबुरी तत्पुरुष संज्ञा नहीं होगी तत्पुरुष संज्ञा होता तो समास संज्ञा नहीं होगी ये आपत्ति आएगी किंतु यहाँ समास संज्ञा भी होती है तत्पुरुष बहुवरी अविभाव संज्ञा भी होती है कैसे होती है आ कड़ाराध एक संज्ञा पहले कह दिया जिस प्रकार आ कौड़ाराध एका संज्ञा सूत्र में आ कौड़ारात कौन से भी कार्य बनिया गया यहाँ भी आ कड़ाराध समास कौन से हो जाएगा नहीं आ कड़ाराद देखा संज्ञा में जैसे आग ग्रहण करने से ही अर्थ सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार यहाँ भी आ कड़ारात समास तो भी अर्थ सिद्ध हो जाता है आ केवल नहीं कह कर करके जो प्राग ग्रहण किया है ग्रहण करने से यही अधिक है वाष्य में कहा गया ग्रहण करने से संज्ञा अधिकार एक संज्ञा अधिकारत है एक संज्ञा अधिकार होने पर भी अव्य संज्ञा के साथ समुच्चय करना है ये प्राक ग्रहण करने से व्याकरण में जितने लाघव से काम चले इतना ठीक है आ कड़ा रात नहीं कह करे प्राक कह कर दिया इसमें कितने वन अधिक आ गया आ के क्या प्राक में दो प र क तीन अधिक है प्राक में इतने अवरण अधिक उच्चारण किया उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए तो एक संज्ञा अधिकार होने पर भी अव्यभावक समाज तत्पुर संज्ञा समुच्चय करने के लिए प्राग ग्रहण किया प्राक ग्रहणम एक अधिकार होने पर भी अव्यभाव के साथ समुच्चय करने के लिए तो विशेष संज्ञा भी आएगी विशेष संज्ञा होने के पहले सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल केव सामस प्रथम परसन सामस जो कहा है त्र का पंच विधेश समस पांच प्रकार सामस में समासनम सर्वसन समान सामना है और सामस कैसा है विशेष संज्ञा संज्ञारहित अवैव तत्पुर विशेष संज्ञा जो आएगी उसके पहले विशेष संज्ञा नहीं है उसको कहेंगे केवल समास हो प्रथम है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यभाव द्वितीय देखो ये दो एक तीन ये प्राकृरा समास उसके पर में सहसा दो एक चार उसके आगे आएगा अव्यभाव दो एक पांच ये अव्यवाह आ जाने से यहाँ से समास संज्ञाते तो है अव्यवाह संज्ञा भी हो जाएगी अव्यवाह संज्ञा सूत्र करने के लिए ये जो पांच है दो एक के पांच उसके पहले एक सूत्र है सहसपा केवल समास करने के लिए और आगे अव्यवाह समास हो जाएगा अव्यवाह समास हो गया द्वितीय इसमें क्या होता है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान पूर्व पद के अर्थ प्रधान होता है जैसे उपराजम उपकृष्णम् उपकृष्णम का क्या थे कृष्णस्य कृष्ण उपकृष्णम् आस्ते तो कृष्ण के समीप में रहता है आस्ते आस्ते का अन्य कृष्ण के साथ या समीप के साथ के साथ उपकृष्णम् आस्ते उपकृष्णम् तिष्ठति उपकृष्णम पश्य उपकृष्णम पश्य मतलब कृष्ण को देखो या कृष्ण के समीप को देखो समीप को तो समीप अर्थ प्रधान हुआ समीप अर्थ कहाँ या उप उपकृष्ण में दो पद एक उप एक कृष्ण पूरा पद क्या है उप पूरा पद का अर्थ क्या है समीप पूर्व पदार्थ प्रधान होता है अवैभाव समास में अधिहरी अधी हरी का विग्रह क्या है हर आलो के विग्रह क्या होगा हरिंगी अधि अधि पूर्व पदार्थ है उसका प्रधान हुआ सप्तमी अर्थ में अभ्य हर ओह पूर्व पदार्थ प्रधान हुआ और आगे आएगा सो सदृश ससकी सादृश्य हरे सादृश हम सहरी तो हर हे सादृश्य समर्थ में सहरी शब्द बनेगा सादृश अर्थ प्रधान होता है तो जितने अविवाह समास में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है प्राएण अधिकतर कहीं कहीं नहीं होगा नहीं तो अधिकतर पूर्व पदार्थ प्रधान होगा प्राएण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय प्राएण उत्तर पद के अर्थ प्रधान होता है राजपुरुषम आनय राजपुरुषम पश्य राजा प्रधान है राज पुरुष प्रधान है राजपुरुषम आनय पश्य कहेंगे तो आनय न पश्य दर्शन उसी का अन्य पुरुष के साथ होता है राजा के साथ नहीं प्रधान का अर्थ नहीं कि पुरुष बड़ा है राजा बड़ा जिस पद का पद के अर्थ का अन्य आगे उत्तर पद के साथ होता है वो प्रधान ही प्रधान का अन्वय होता है एके पद का दूसरे पद के अन्वय करें तो प्रधान का अन्वय है का गौण का नहीं राज राजुरषेण सह गजपुर आनय आनयन किसका करना लाना पुरुष का इसे पुरुष प्रधान हुआ पुरुष पद का उत्तरपदार्थे प्रधान तत्पुरुष में प्रायत तत्पुरभेद कर्मधारय कर्मधारे है वो तत्पुरुष में ये तत्पुरुष ही सही है, दोनों समान भी होते हो तो कर्मधारे हो जाता है नीलम च तदुत्पलम च नीलोत्पलम महान सो इति महादेव ये कर्मधारा समास तत्पुर ही है उसका भेद समान अधिकरण हो गया तो कर्मधारे कर्मधारय भेदो दिविगु कर्मधारे कर्म के अंतर्गत तो है दिवगु उसका भेद पंचवटी पंचा बटाना सहार पंचवटी अष्टानाम अष्ट समाहार अष्टाध्यायी समासे युगे कर्मधारे के अंतर्गत है अन्य अंतर्गते हैं प्राए अदार्थ बहुव्रीचतु समास में अन्य पदार्थ प्रधान पीतांबर पीता अंबर ये पीतअर्थ प्रधान है अंबर अर्थ प्रधान है अंबर है वस्त्र पीत है रूप दोनों प्रधान ही विष्णु भगवान प्रधान है लंबोदरम लंबोदर लंबोदर आय नम लंबम उदरम यस लंब शब्द का उदर शब्द कार्थ है अभी से अपद हे गणेश भगवान अर्थ प्रधान है बहुवि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है समाज में जो पद उसी पदार्थ प्रधान ही अन्य होता है चतुर्थ प्रायण उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व पंचम द्वंद्व समासन पदार्थ प्रधान राम लक्ष्मणाभ्याम नम सीतारामाभ्याम नम किसको नमस्कार है एक क्या दोनों को दोनों है द्वंद समास उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व पंचम इस प्रकार पाँच प्रकार हुआ प्रथम है केवल समास प्रकार पांच हो समाहार द्वंद्व हाँ समाहार में समूह प्रधान होता है समान प्रधान होता है तो वहाँ दो प्रकार से द्वंद्व समास है तो समूह प्रधान है तो समूह समूह ही के अपेक्षा कोई अलग नहीं होने से समूह ही भी प्रधान हो जाता है समूह नाम को कोई वस्तु अलग नहीं ये तीन ही तीनों का समूह तीनों को अलग करेंगे समूह क्या रहेगा इसे समूह समुग ही समूह वाला सम ही, समूह है समूह समुग समूह से अलग नहीं होने से ऐसे कहते नहीं तो समाहार में समूह प्रधान होता है तो द्वंद्व समास में समाह द्वंद्व करेंगे तो समाहार ही प्रधान हो जाता है अर्थ नहीं होगा तो इसलिए प्रायण कहा है प्रायण कण अधिक होता है कहें कहीं नहीं होता है और कहीं कहीं लगा देते समूही से अतिरिक्त समूह नहीं होने से समाहार कोई अलग है ही नहीं तो समाहार जहाँ कहेंगे समाहार मेलन समूह समूह एक होता है चार पांच है जैसे पंचानव बटानाम समाह अष्टानाम ध्यान समाहोह प्रधान एक होने से एक वचन होता है और समूही को यदि प्रधान कहेंगे तो बहुवचन हो जाना चाहिए समूह एक है इसलिए एक वचन होता है समाहार द्वंद्व में एक वचन होता है इसलिए समाहार में समूह बढ़ प्रदान होने पर दोनों पदार्थ नहीं हुआ किंतु तो दोनों पदार्थों का समूह कौन से पदार्थ भी प्रदान हुआ नहीं तो समाहार प्रदान होने से प्रायण कौन से पदार्थ उभय पदार्थ नहीं हुआ किंतु उभय पदार्थ के अपे बहुत पदार्थ के अपेक्षा समूह का प्रदान होने से इसे सौ में प्रायण प्रायण जोड़ दिया है कहीं कहीं नहीं होता है अधिकतर होता है नेता बसने